पांडुक्योपनिषद शांक भाष्य अलात्प्रकरण कारिका आत्मा में कार्य कारण भाव क्यों असंभव है इति अजमेकमात्मत्वति तत्र त्र कार्य कारण भाव कल्प्य तेषा यह निश्चय हुआ कि एक अजन्मा आत्म आत्मतत्व है उसमें जो लोग कार्य कारण भाव की कल्पना करते हैं उनके मत में भी द्रव्यम द्रव्यस्य हेतु सियाद अन्य अन्य चही द्रव्यम अन्य भावोवा धर्मा नाम नोपपद्यते द्रव्य का कारण द्रव्य ही हो सकता है और वह भी अन्य द्रव्य का अन्य ही द्रव्य कारण होना चाहिए किंतु आत्माओं में द्रव्यत्व और अन्यत्व दोनों ही संभव नहीं है द्रव्य द्रव्यस्येतु कारण सियान्न तो तत्प्यद्रव्य क्यिण स्वतंत्रम दृष्ट लोके न च नव्यम धर्माण आत्मा उपपद्यम कतचि न्य कार्यम प्रतिप्येत अतो न। कस्य च कार्य वात्मित्यर्थः वात्मेत्यर्थ अन्य द्रव्य का कारण अन्य द्रव्य ही हो सकता है न कि उस द्रव्य का वही और जो वस्तु द्रव्य नहीं है उसे लोक में किसी का स्वतंत्र कारण होता नहीं देखा जाता तथा आत्माओं का द्रव्यत्व तो अथवा अन्यत्व तो किसी भी प्रकार संभव नहीं है जिससे कि वे किसी अन्य द्रव्य के कारणत्व अथवा कार्यत्व को प्राप्त हो सकें अतः तात्पर्य यह है कि अद्रव्यव और अन्यत्व के कारण आत्मा किसी का भी कार्य अथवा कारण नहीं है एवं न चित्तजा धर्माश्चित्तम वापी न धर्मजम एवं हेतुफला जाति प्रवशंती मनीषिण इस प्रकार न तो बाह्य पदार्थ ही चित्त से हुए हैं और न चित्त ही बाह्य पदार्थों से उत्पन्न हुआ है अतः मनीषी लोग कार्य कारण की अनुत्पत्ति ही निश्चित करते हैं एवं यथोक्भ्यो हेतुभ्य चित्तमिति न चित्तजा नापि चितजा बाह्यधर्मा ना, ना भास सर्व चिंत विज्ञानस्वूभासमसर्माण न हेतु फल जैसे ना फलाेतुरी हेतु अजातिम हेतुलाति प्रवेश आत्मनि हेतु यो अभावे व प्रतिपद्यंते ब्रह्मविद इत्यर्थः इस प्रकार उपर्युक्त हेतुओं से चित्त आत्मविज्ञान स्वरूप ही है न तो बाह्य पदार्थ चित चित ही चित्त से उत्पन्न हुए हैं और न चित्त ही बाह्य पदार्थों से उत्पन्न हुआ है क्योंकि सारे ही धर्म विज्ञान स्वरूप के आभास मात्र हैं इस प्रकार न तो हेतु से फल की उत्पत्ति होती है और न फल से हेतु की अतः मनीषी लोग हेतु और फल की अनुत्पत्ति ही निश्चित करते हैं तात्पर्य कि ब्रह्मवेद्ता लोग आत्मा में हेतु और फल का अभाव ही देखते हैं हेतु फल भाव के अभिनिवेश का फल ये पुनर्हेतुफलो अभिनविष्टाषा किुच्य धर्मा धर्माख्य हेतुरह तो करता मम धर्मा धर्म तत्फलम कालांतरे क्वचित प्राणी निकाय जा तो किंतु जिनका हेतु और फल में अभिनिवेश है उनका क्या होगा इस पर कहा जाता है धर्माधर्म संज्ञक हेतु का मैं करता हूँ धर्म और अधर्म मेरे हैं कालांतर में किसी प्राणी के शरीर में उत्पन्न होकर उनका फल भोगूंगा इस प्रकार फलावे यावधेतुफलावेशवद्धेतुफलोद छेड़े हेतुफलावेश संसारम न प्रपद्य थे जब तक हेतु और फल का आग्रह है तब तक ही हेतु और फल की उत्पत्ति भी है हेतु और फल का आवेश क्षीण हो जाने पर फिर हेतु और फल रूप संसार की उत्पत्ति भी नहीं होती यवदेतु फल जोरावेशो हेतु फलाग्रह आत्मध्याप तचिते फलोरुद्दव धर्माधर्मोतफल चाच्छेदन प्रवृत्ति यदा पुनर्मन्त्रो सधी विद्योत पुनर्मंत्रोषधिवीजेण ग्रहेशतादर्शन भवति तदा तस्णे नास्थान हेतु फलोद्भव जब तक हेतु तो और फल का आवेश हेतु तो फलाग्रह अर्थात उन्हें आत्मा में आरोपित करना यानी तत्चित्तता है तब तक हेतु तो और फल की उत्पत्ति भी है अर्थात तब तक धर्माधर्म और उनके फल की अविच्छिन्न प्रवृत्ति भी है किंतु जिस समय मंत्र और औषधि की सामर्थ्य से ग्रह के आवेश के समान उपर्युक्त अद्वैत बोध से अविद्या जनित हेतु और फल का आवेश निवृत्त हो जाता है उस समय उसके क्षीण हो जाने पर हेतु और फल की उत्पत्ति भी नहीं होती हेतु फल के अभिनिवेश में दोष यदि हेतु हेतुफलोद्भवस्तदा को दोष इत्यते यदि हेतु और फल की उत्पत्ति रहे तो इसमें दोष क्या है सो बतलाते हैं यावधेतुफलावेश संसार छीड़े हेतुफलावेश संसारम न प्रपद्यते जब तक हेतु और फल का आग्रह है तब तक संसार बढ़ा हुआ है हेतु और फल का आवेश नष्ट होने पर विद्वान संसार को प्राप्त नहीं होता यव सम्य दर्शन न हेतुफलावेशो न्ण संसार दीर्घोती क्षीणे पुनर्हेतुफलावेश संसारम न प्रपद्यते कारणाभा जब तक सम्यक ज्ञान से हेतु और फल का आग्रह निवृत्त नहीं होता तब तक संसार क्षीण न होकर विस्तृत होता जाता है किंतु हेतु फलावेश के क्षीण होने पर कोई कारण न रहने से विद्वान संसार को प्राप्त नहीं होता नन्मजादात्मनों न्यन्नाव तत्क हेतुफलो संसार से चोत्पत्ति विनाशाच्येते शंका अजन्मा आत्मा से भिन्न तो और कोई है ही नहीं फिर हेतु तो और फल तथा संसार की उत्पत्ति विनाश का तुम कैसे वर्णन कर रहे हो शृणु समाधान अच्छा सुनो संवृत्जा सर्व शाश्वत नाशिते न सद्भावन झजम सर्व उच्छेदस्ते नास्ति बही सारे पदार्थ व्यवहारिक दृष्टि से उत्पन्न होते हैं इसलिए वे नृत्य नहीं हैं दृष्टि से तो सब कुछ अज ही है इसलिए किसी का विनाश भी नहीं है समृत् संवरण संवृत्ति अविद्याषयों लौकिको व्यवहारस्तथतया संयते सर्व तेनाद विषय शाश्वत नृत्य नास्ति वही अतः उत्पत्ति विनाश, विनाशलक्षण संसार परमार्थ परमद्भावन त्यज सर्व आत्म्व यस्मा अतो जातभादुेदस्ते नास्ती वैकुं फलादेत संवृत्तिया संवरण अर्थात अविद्याषय लौकिव्यवहार संवृत्ति है उस समृत्ति से ही सबकी उत्पत्ति होती है अतः उस अविद्या के अधिकार में कोई भी वस्तु शाश्वत नित्य नहीं है इसीलिए उत्पत्ति बिनाशील संसार विस्तृत है ऐसा कहा जाता है क्योंकि परमार्थ सत्ता से तो सब कुछ अजन्मा आत्मा ही है अतः जन्म का अभाव होने के कारण किसी भी हेतु या फल आदि का उच्छेद नहीं होता ऐसा इसका तात्पर्य है जीवों का जन्म माइक है धर्म आया इत जाजन्ते जाजन्ते तेन तत्वत जन्म माओपम ते च माया न विद्यते धर्म अर्थात जीव जो उत्पन्न होते कहे जाते हैं वे वस्तुतः उत्पन्न नहीं होते उनका जन्म माया के सदृश है और वह माया भी वस्तुतः है नहीं ये प्यात्मा च धर्मा जायनत कल्प्यव प्रकारा यथोक्ता संवृत्त संवृत्व धर्म ज्यांते न ते तत्व पर जाये युनस्तृत् जन्म तरषा धर्म यथोक्ता माया जन्म तथा तयोपम प्रत्येतव्य माया नाम तरी ना च माया न विद्यते मेत विद्यमान सख्येत जो भी आत्मा तथा तो दूसरे धर्म उत्पन्न होते हैं इस प्रकार कल्पना किए जाते हैं वे इस प्रकार के सभी धर्म समृति से ही उत्पन्न होते हैं यहाँ इति शब्द से इससे पहले श्लोक में कही हुई समृति का निर्देश किया गया है वे तत्वतः परमार्थतः उत्पन्न नहीं होते क्योंकि उन पूर्वोक्त धर्मों का जो समप्रवृत्ति से होने वाला जन्म है वह ऐसा है जैसे माया से होने वाला जन्म होता है इसलिए उसे माया के सदस्य समझना चाहिए तब तो माया एक सत्य वस्तु सिद्ध होती है नहीं ऐसी बात नहीं है वह माया भी है नहीं तात्पर्य यह है कि माया यह अविद्यमान वस्तु का ही नाम है कथम माया को हम तेषा उन धर्मों का जन्म माया के सदस्य किस प्रकार है सो बतलाते हैं यथा माया मया बी जायते तन्मयोकुरह नासो नित्योन चोच्छेदीन तद्वधर्मे सुजना जिस प्रकार मायामय बीज से माया मायामय अंकुर उत्पन्न होता है और वह न तो नित्य ही होता है और न नाशवान ही उसी प्रकार धर्मों के विषय में भी युक्ति समझनी चाहिए यथा माया मयादाम बीजा जायते तन्मयो मायामयोंकुर नित्यो न चो छेदी विनाशी वा भूतवाद तवदव धर्मेशु जन्मनाशादनायुक्ति न तो जन्म ना नाशो वा जन्मनाशो इत्यर्थः जिस प्रकार माया में आम आदि के बीच से तन्मय अर्थात माया में अंकुर उत्पन्न होता है और वह अंकुर न तो नि और नाशवान ही इसी प्रकार असत्य होने के कारण धर्मों में भी जन्म नाशादि की योजना युक्त है तात्पर्य यह है कि परमार्थतः धर्मों का जन्म अथवा नाश होना संभव नहीं है आत्मा की अनिर्वचनीयता नाजेशु धर्मधर्म धर्म सर्वधर्मेशु शाश्वत शाश्वतभिधा यत्वर्णन वर्तनते विवेकोच्य इन संपूर्ण अजन्मा धर्मों में नित्य अनित्य नामों की प्रवृत्ति नहीं है जहाँ शब्द ही नहीं है उस आत्म तत्व में नित्य अनित्य विवेक भी नहीं कहा जा सकता परमार्थ परमार्थतत्वात्मस्वयु निथ विज्ञापतिमा सत्ता केसु शाश्वत इति नाम वा वाभिधानाभिधान प्रवर्त येसो वर्ण्यस्ते वर्णा शब्द न प्रवर्ते प्रवर्तन विधा प्रकाशित न प्रवर्तन इदमे मिटेको विवक्तता त्र निच्यते यो निवर्तन्ते श्रुते वास्तव में तो नित्य एक रस विज्ञान मात्र सत्ता स्वरूप अजन्मा आत्माओं में नित्य अनित्य ऐसे अभिधान अर्थात नाम की भी प्रवृत्ति नहीं है जहाँ जिन महात्माओं में जिनसे पदार्थों का वर्णन किया जाता है वे वर्ण यानी शब्द भी नहीं है अर्थात उसका वर्णन करने के लिए प्रवृत्त नहीं होते हैं उसमें यह ऐसा है अर्थात नित्य है अथवा अनित्य है इस प्रकार का विवेक भी नहीं कहा जाता जैसा कि जहाँ से वाणी लौट आती है इस श्रुति से सिद्ध होता है यथा स्वप्ने द्वयाभासं दयाभा चलति माया तथा जाग्रत द्वयाभासं चित्त चलति माया जिस प्रकार स्वप्न में चित्त माया से द्वैताभास रूप से स्फुरीत होता है उसी प्रकार जाग्रत जागृतकालीन द्वैताभास रूप से भी चित्त माया से ही स्फु होता है अद्वयम चवयाभा चित्त स्वप्न न संशय अद्वयंत द्वैयाभा तथा जागृ संशय इसमें संदेह नहीं स्वप्नावस्था में अद्वैतचित्त ही द्वैत रूप से भासने वाला है इसी प्रकार जागृत काल में भी अद्वैमन ही द्वैत रूप से भासने वाला है इसमें कोई संदेह नहीं युनर्वागोचरत्व परमार्थ तो दिज्ञान से तन्मस स्पंदन मात्र न इति उत्तार्थ श्लोको परमार्थतः अद्वै विज्ञान मात्र का जो वाणी का विषय होना है वह मन का स्मरण मात्र ही है वह परमार्थता है नहीं इस प्रकार इन श्लोकों की व्याख्या पहले की जा चुकी है भाव में स्वप्न का दृष्टांत। इतच वागोचरसया भावो द्वैत्या वाणी के विषयभूत द्वैत का इसलिए भी अभाव है स्वप्न देख प्रचरण स्वप्ने दीक्षु वै दशु अंड जान स्वेद वापि जीवान् पश्यति जान् सदा स्वप्न दृष्टा स्वप्न में घूमते घूमते दशो दिशाओं में स्थित जिन अंडज अथवा स्वेदज जीवों को सर्वदा देखा करता है वे वस्तुतः उससे पृथक नहीं होते स्वपना पश्यती थी स्वप्न दिख प्रचरण प्रचरन पर्यटन स्वप्न स्वप्न स्थाने दीक्ष वयी दशसु स्थान वर्तमान जीवान्णिडोडजान श्वेदान वान सदा पश्य जो सपनों को देखता है उसे स्वप्न दृष्टा कहते हैं वह स्वप्न अर्थात स्वप्न प्रस्थानों में घूमता हुआ दशो दिशाओं में स्थित जिन स्वेदज अथवा अंडज प्राणियों को सर्वदा देखता है वे वस्तुतः उससे भिन्न नहीं होते तद्यव ततः किम उच्यते यदि ऐसा है तो इससे सिद्ध क्या हुआ तो बतलाते हैं स्वप्न विद्यन्ते नतः तता पृथक तथा तदृश्य में वेद स्वप्न क्ली स्वप्नदीक वे सब दृष्टा के चित्त के दृश्य उसके पृथक नहीं होते इसी प्रकार उस स्वप्नदृष्टा का यह भी उसी का दृश्य माना जाता है स्वप्नदिश्चिम स्वप्नदीक्षि तेनास्ते जीवास्तना दीक्षिता पृथंग न न सीत्यर्थ चितमें जनैकजीवादिभेदाण विकल्पते। तदिपी तदपि दीक्षितद तृश्यम तेन स्वप्नदृशा दृश्य तदृश्यम अतः स्वप्न दिग्व्यतिरेकेण चित्त नाम नाचित्यर्थ स्वप्नद्रष्टा का चित्त स्वप्न दिख कहलाता है उससे देखे जाने वाले जीव उस स्वप्नदृष्टा के चित्त से पृथक नहीं है यह इसका तात्पर्य है अनेक जीवादि भेद रूप से चित्त ही कल्पना किया जाता है इसी प्रकार उस स्वप्न का यह चित्त भी उसका दृश्य ही है उस स्वप्न से देखा जाता है इसलिए उसका दृश्य है अथ तो तात्पर्य यह है कि स्वप्न स्वप्नद्रष्टा से भिन्न चित्त भी कुछ है नहीं चरजागृते जागृदीक्ष वै दश सुस्थिताेदजान वापी जीवान् पश्यन् सदा जाग्र चिते क्षणीयास्ते नत पृथक तथा तदृश्य में वेद जागृत चित्त जागृत अवस्था में घूमते घूमते जागृत अवस्था का साक्षी दशो दिशाओं में स्थित जिन अंडज अथवा स्वेदज जीवों को सर्वदा देखता है वे जागृत चित्त के दृश्य उससे पृथक नहीं हैं इसी प्रकार वह जागृत चित्त भी उसी का दृश्य माना जाता है जागृत दिशा जीवास्त व्यतिरिक्त चित्ते क्षणीयवाद स्वप्न देखते दिक्ते क्षणीय जीववत तीवे क्षणात्मक चित्त दृष्टि दृष्टुअ्यतिरिक्त द्रस्टु दृष्टि दृश्यवास स्वप्न चित्तवत उक्ता समयत जाग्रत पुरुष को दिखलाई देने वाले जीव उसके चित्त से अपृथक है क्योंकि स्वप्न दृष्टा के चित्त से देखे जाने वाले जीवों के समान वे उसके चित्त से ही देखे जाते हैं तथा जीवों को देखने वाला वह वा चित्त भी दृष्टा से अभिन्न है क्योंकि स्वप्न चित्त के समान वह भी जागृत दृष्टा का दृश्य है शेष अर्थ पहले कहा जा चुका है उभे झन्यो न्य दृश्येते कि तदस्ती नोचते लक्षणाशून्यम उभयम् तन्मते नैव घीचते वे जीव और चित्त दोनों एक दूसरे के दृश्य हैं वे हैं क्या वस्तु सो कहा नहीं जा सकता वे दोनों ही प्रमाण शून्य हैं और केवल तचितता के कारण ही ग्रहण किए जाते हैं जीवचित्ते उत्तैते अोनदृश्यतरेतर गम्य जीवादीषपेक्ष नाम चितापेक्षा हि जीवादृश्यम अतस्ते अोन दृश्य सन्म्मा किंचिदस्ती चोच्य वा चित क्षणी व किं तदस्ती विवेकिनोच्य न ही स्वप्ने हस्ती हस्तचित्तम व्यते तथेहा विवेकना इतिप्राय जीव और चित्त अर्थात चित्त और चित्त के विषय ये दोनों ही अन्योन्य दृश्य अर्थात एक दूसरे के विषय हैं जीवादि विषय की अपेक्षा से चित्त है और चित्त की अपेक्षा से जीवादि दृश्य अतः वे एक दूसरे के दृश्य हैं इसलिए ऐसा प्रश्न होने पर कि वे है क्या विवेकी लोग यही कहते हैं कि चित्त अथवा चित्त का दृश्य इनमें से कोई भी वस्तु है नहीं इससे उन विवेकी पुरुषों का यही अभिप्राय है कि जिस प्रकार स्वप्न में हाथी और हाथी को ग्रहण करने वाला चित्त नहीं होता उसी प्रकार यहाँ जागृत अवस्था में भी उनका अभाव है कथम लक्षणाशून्यम लक्ष्य अनियति लक्षणा प्रमाणम प्रमाण शून्यम उभम चित्त चैत्यम दया यतस्तन्मते नचित तद गृह्य नी घटमती नहि गृह्यट प्रत्याख्याय घटमती नण प्रमेयेद शक्य इत्यभिप्रायः किस प्रकार नहीं है क्योंकि वे चित्त और चैत्य दोनों ही लक्षणशून्य प्रमाणर है जिससे कोई पदार्थ लक्षित होता है उसे लक्षणा यानि प्रमाण कहते हैं और वे तन्मत तत्चित्तता से ही ग्रहण किए जाते हैं क्योंकि न तो घट बुद्धि को त्याग कर घट का ही ग्रहण किया जाता है और न घट को त्याग कर घट बुद्धि का ही तात्पर्य यह कि उनमें प्रमाण और प्रमेय के भेद की कल्पना नहीं की जा सकती यथा स्वप्नम मयोजी हो जायते मृत तथा जीवा अमी सर्वे भवंति नवंति भवन्त जिस प्रकार स्वप्न का जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी प्रकार ये सब जीव भी उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं यथा माया मयो जीवो जायते मृत तथा जीवा अमीर्वे भवंती नवंति जिस प्रकार माया जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं यथा निर्मित को जीव जायते मृत्य पिबा तथा जीवा अमी सर्वे भवंती नवंति जिस प्रकार मंत्रादि से रचा हुआ जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं माया मयो माया विना यह कृतो निर्मित मंत्रौष्यादी भीष्पादी स्वप्न मया निर्भी निर्मी का अंडजाद जीवा यहा जायते म्रियंत चथा मनु मनुष्यादीलक्षण अविद्यम चित्तविकनार्थ माया में जिसे मायावि ने रचा हो निर्मितक मंत्र और औषधि आदि से संपादन किया हुआ स्वप्न माया और मंत्रादि से निष्पन्न हुए अंडज आदि जीव जिस प्रकार उत्पन्न होते और मरते भी हैं उसी प्रकार मनुष्यादि रूप जीव वर्तमान होते हुए भी चित्त के विकल्प मात्र ही हैं यह इसका अभिप्राय है अजाति ही उत्तम सत्य है न कचिज जायते जीव सम न विद्यते एक सत्यम यद किंच जायते वस्तुतः तो कोई जीव उत्पन्न नहीं होता उसके जन्म की संभावना ही नहीं है उत्तम सत्य तो यही है कि जिसमें किसी वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं होती व्यवहार सत्य विषय जीवा जन्म मरणादि स्वप्नादीजीवदितुक्त उत्तम तु परमार्थ सत्यम न कचिज जायते जीव इति इतिमत व्यवहारिक सत्ता में भी जीवों के जो जन्म मरणादि हैं वे स्वपनादि के जीवों के ही समान हैं ऐसा पहले कहा जा चुका है किंतु उत्तम सत्य तो यही है कि कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता शेष अंश की व्याख्या पहले की जा चुकी है